अथर्ववेदीय मुंडक उपनिषद के प्रथम खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं इस खंड के मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है पूर्वार्ध की व्याख्या हो चुकी है उत्तरार्ध में भी जो नित्यम विभुम और सर्वगतम ये शब्द हैं तीन इनकी व्याख्या हो गई है भाष्य में इत्यादि अवशिष्ट पदों की व्याख्या भाष्य में होनी है तो भाष्य को देखिए सर्वगतम व्यापकम आकाशवत् यहां तक की चर्चा हो गई वहां से आगे हैं सुसूक्ष्म तो ये जो दो सर्वनाम हैं, इधर भी अन्वित होंगे विद्याया परया विद्य या अधिगम्यम यक्षरम तत्सूक्ष्म ऐसा अन्वय होगा कि परा विद्या से प्राप्त होने वाला जो अक्षर है वह सुसूक्ष्म है सुसूक्ष्म में सु उपसर्ग अत्यंत अर्थ में है तो इसलिए सु को हटा करके उसके स्थान पर उसका अर्थ का वाचक अत्यंत शब्द जोड़ देते हैं तो सुसूक्ष्म का अर्थ निकलेगा अत्यंत सूक्ष्म सुसूक्ष्म है प्रकृत अक्षर यानी अति सूक्ष्म है अति सूक्ष्मता में हेतु बताया जा रहा है कि शब्दादि स्थूलत्व कारण रही तत्वात प्रकृत अक्षर सुसूक्ष्म क्यों है तो कहते इसलिए कि वस्तु में स्थूलता का प्रयोजक जो शब्दादि गुण माने जाते हैं उनमें से एक भी प्रकृत अक्षर में नहीं है इसलिए प्रकृत अक्षर को माना जाता है सुसूक्ष्म अति सूक्ष्म स्थूलता का कोई प्रयोजक न होने से तो ये लिखा स्थूलत्व कारण कारण स्थूलत्व शब्दादि स्थूलत्व कारण रहित तो शब्द आदि है स्थूलत्व के कारण उनसे रहित हैं अक्षर शब्दादि कैसे स्थूलता के कारण है इसे स्पष्ट करने के लिए आगे लिखते हैं भास्कर भगवान कि शब्दाद ही वायवादी नाम स्थूलत्व उत्तरोना तद सु तो ये जो शब्दादि हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध आकाश वायु और आदि शब्द से ग्राह्य अग्नि जल पृथ्वी इनमें जो उत्तर उत्तर हैं आकाश से उत्तर हैं वायु आकाश और वायु से उत्तर है अग्नि आकाश वायु और अग्नि से उत्तर है जल और इन चारों से उत्तर है पृथ्वी तो पूर्व पूर्व की अपेक्षा उत्तर उत्तर में यह शब्दादि एक एक अधिक होते जाता है। तो उत्तर उत्तर में पूर्व पूर्व की अपेक्षा स्थूलता भी बढ़ जाती है और उत्तर उत्तर की अपेक्षा पूर्व पूर्व में एक एक न्यून होता जाता है शब्दादि गुण तो उत्तर उत्तर की अपेक्षा पूर्व पूर्व सूक्ष्म होता जाता है और जिसमें स्थूलता के कारण भूत इन शब्दादियों में से एक भी न हो वो तो अति सूक्ष्म होगा आकाश से भी सूक्ष्म होगा आकाश में तो स्थूलता का प्रयोजक एक शब्द गुण है तो वायवादि की अपेक्षा भले ही सूक्ष्म हो लेकिन स्थूलत्व का प्रयोजक शब्द गुण से युक्त होने से वह भी उसके कारण कारणभूत प्रकृत अक्षर से स्थूल ही है और अक्षर आकाश से भी सूक्ष्म है उससे सूक्ष्म दूसरा कोई नहीं है अनुरयान है ये इस दृष्टि से लिखा कि शब्दादयो ही आकाशवायवादीना उत्तरोत्तरम स्थूलत्व कारणानि कारण तदभात सु प्रकृतम अक्षर तो सुसूक्ष्म पद की व्याख्या हो गई इसके बाद आता है अव्ययम इसकी व्याख्या करते हुए कह रहे हैं भास्कर भगवान कि ते प्रकृतम अक्षरम ये प्रकृत अक्षर अव्यय है अव्ययता में हेतु बताया जा रहा है सुसूक्ष्मता को जो सुसूक्ष्म यह विशेषण है हेतु गर्भ विशेषण है प्रकृत अक्षर के अव्यव का साधक विशेषण है इसलिए कहते हैं उक्त धर्मत्वात् एव उक्त धर्म है धर्म। सुसूक्ष्म धर्म के कारण ही यह अव्यय है अव्यय का अर्थ है निर्विकार विकार जन्मादि विकारों से रहित हैं, <coughs> तो उक्त धर्मत्वात एव न वेति इति अव्यय यह विकार को प्राप्त नहीं करता इसलिए उसे कहा जाता अव्यय पद की उत्पत्ति बताई कि न इति अव्ययम वेती, वेती का अर्थ है विकारम ये यानी प्राप्त होती व्यय और न वे का अर्थ है जो विकार को प्राप्त नहीं होता जिसका जन्मादि विकार है नहीं उसे कहा गया अव्यय निर्विकार और कठ श्रुति ने कहा यह न जाय थे मृय थे विक्चिन ना भूतवा भविता व न भूया जन्मादिषविकारों से रहित तो बताया गया है जिसे कठोपनिषद में उसे ही यहाँ पर अव्यय अक्षर बताया जा रहा है तो तीन प्रकार का व्यय होता है विकार होता है वो तीन प्रकार के विकार में से एक भी प्रकार का विकार प्रकृत अक्षर में संभव नहीं होगा इसे व्यतिरिक्त दृष्टांतों से बताया जा रहा है न ही अनांग से स्वांगापचय लक्षणों व्यय संभवती शरीर इव तो शरीर सावयव है तो सावयव शरीर के हस्तपाद आदि अंगों का यदि अपचय हो अपचय कहते हैं ह्रास को तो शरीर को माना जाता है विकृत हो गया विकार को प्राप्त होता है शरीर अवयव के विकृत होने से अवयवी विकृत हो जाता है जैसे ऐसे यह प्रकृत अक्षर यदि सावयव होगा शरीर के तरह तब तो उसके अवयवों का वे होने से अवयव विकारी होने से अवयवी को भी विकारी माना जाएगा जैसा शरीर का एक अवयव का विकार हो तो शरीर भी विकृत हो जाता है ऐसे प्रकृत अक्षर निर्विकार होने के कारण क्या नम निरवय होने के कारण अवयव विकार निमित्तक विकार युक्त नहीं होगा इसे बताया गया अनंगस्य अनंग में अंग शब्द का अर्थ है अवयव इसलिए अनंग शब्द का अर्थ निकलेगा निरवय तो अनंगस्य ने निरवय तो निरवय जो अक्षर है उसका स्वांग अपचय लक्षणों व्यय न संभवती न कान्वय संभवती के साथ है तो स्वांग इसमें स्व से लेंगे निरवय पदार्थ को और अंग अपचय ने अवयव का विकार अपक्षयात्मक विकार तो अवयव के अपक्षयात्मक विकार से विकृत जो निरवय है अक्षर वो नहीं होगा ये कहा जा रहा है तो अनंगस्य स्वांगअपचय लक्षणों व्यय न संभवती इसके लिए वेत्री की दृष्टांत है शरीर से वह तो लोक में देखा जाता है कि शरीर सकल रहने पर भी शरीर के किसी अवयव में विकार न होने पर भी यदि किसी को बहुत बड़ा घाटा लग जाए नुकसान हो जाए तो माना जाता है उसका व्यय हुआ वो भी विकृत हो जाता कोष व्यय निमित्तक व्यय को प्राप्त होता है कोष का स्वामी तो ये लिखते हैं नापी कोषापचय लक्षण व्यय संभवती राज्यवा जैसे किसी राजा के राज्य में खूब खर्च हो जाए और कोष में धन ही न रहे खाली हो जाए कोष तो राजा का माना जाता है अपचय हो गया रास हो गया दिवाल निकल गया ऐसे प्रकृत जो अक्षर हैं इसका कोष अपचय रूपी व्यय भी यानी विकार भी नहीं होगा क्योंकि यह असंग है जो राजा है उसका तो अपने राज्य के साथ स्व स्वामी भाव संबंध होता है राज्य उसका स्व है और उस राज्य का स्वामी है स्व का स्वामी है राजा तो राज्य का कोष समाप्त हुआ तो राजा चिंतित हो जाता है ये उसका विकार है ऐसे ब्रह्म किसी कोष विशेष के साथ संसर्ग हो यदि स्वस्वामी भाव तो उसका स्वभूत कोश अपचित हो जाए तो माना जाएगा कि अक्षर शब्दित ब्रह्म का भी अपचय हुआ विकार हुआ लेकिन ऐसा कोई स्वस्वामी भाव संबंध किसी कोष के साथ ब्रह्म का नहीं है क्योंकि ब्रह्म असंग है असंगो ही अयम पुरुष यह बृहदारण्यक श्रुति बताती है परमात्मा का किसी भी कोष के साथ कोई संबंध नहीं है इसलिए कोषापचय रूप विकार भी प्रकृत अक्षर का नहीं होगा इसलिए उसे अव्यय कहते हैं अव्यय पद की व्याख्या चल रही है तो तीसरा एक व्यय होता है नापी गुण द्वार को व्यय संभवती नापी का अन्वय संभवती के साथ है यानी गुण द्वार को व्यय अक्षर से न संभवती इसलिए अक्षर अव्यय है तो ब्रह्म जैसे कोई गुणी व्यक्ति है और उसके गुणों का ह्रास हो जा अपचय हो जा तो गुण अपचय निमित्तक विकार गुणी में माना जाता है ऐसे ब्रह्म के यदि कोई गुण होते हैं और वह समाप्त हो जाते हैं कुछ तो माना जाता ब्रह्म रूपी गुणी भी गुणों के अपचय से अपचित हो गया विकृत हो गया हाँ तो ब्रह्म तो निर्गुण है इसलिए कहते हैं कि गुण द्वारा को भी व्यय अक्षर से न संभवती ऐसा अनु करना अक्षरस्य का अध्ययन करना क्यों तो कहते अगुणत्वात्नी गुण रहित होने से और सर्वात्मकत्वाच वह सर्वात्मा है निर्गुण होने पर भी सबका अधिष्ठान है सभी उसी में अध्यस्त हैं और अध्यस्त का आत्मा यानी वास्तविक स्वरूप हुआ करता है उसका अधिष्ठान तो परा विद्या से अधिगम्यमान अक्षर ही तो अव्याकृत से लेकर के सारे प्राकृत जगत का अधिष्ठान है इसलिए सब का आत्मा है सर्वात्मा है तो सर्वात्मा होने से और निर्गुण होने से ब्रह्म का गुण अपचय निमित्तक अपचय भी नहीं होगा यद एवं लक्षणम तो तद अव्ययम इसमें अव्यय तक ये सब के सब प्रकृत अक्षर की अक्षर के हो गए विशेषण विशेषण होने पर भी वह निर्विशेष है ये सारे विशेषण उसकी निर्विशेषता को सिद्ध करने वाले हैं हाँ का। तो हाँ टीका का अर्थ है टीका में उपसर्जन रहितत्वाद का अर्थ है कि गौण को कहा जाता है उपसर्जन हाँ, एक होता है प्रधान एक होता है गौण गौण और मुख्य तो ऐसा कोई अमुख्य दूसरा है भी नहीं जो ब्रह्म में मुख्यता सिद्ध कर दें और फिर उस गौण के उपचित होने से या अपचित होने से उसका उपचय अपचय हो जाए इसलिए चार नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार कहते हैं नु अदृश्यवादी गुणक इति विरुद्धम इति आशंक्य व्याको उपसर्जन और उपसर्जन भेद से स्वरूप सापेक्ष विशेषण शून्यत् कह रहे हैं कोई दूसरा उपसर्जन नहीं है का अर्थ है ब्रह्म के स्वरूप से भिन्न दूसरा विशेषण नहीं है जितने भी विशेषण बताए हैं अदृश्यवादी वे सब के सब ब्रह्म स्वरूप को लक्षित करने वाले हैं ब्रह्म के स्वरूप भूत गुण से अलग कोई भी गुण ब्रह्म में नहीं है इसलिए व्यास का जो व्यास जी का जो अदृश्यत्व अधिकरण है अदृश्यत्वादि गुण कह एक वो आता है अधिकरण प्रथम अध्याय में वहाँ जो भूत यौनी बताया गया है अदृश्यत्वादि गुण वाला वह प्रधान है जीव है या ब्रह्म है ऐसा त्रिकूटिक्षण से होता है तो सांख्य कहते हैं प्रधान है जीववादी कहते हैं जीव है सिद्धांति कहते हैं परमात्मा है अदृश्यत्वादि गुणक भूत योनि पदार्थ परमात्मा है तो वहां तो गुण शब्द का प्रयोग किया है और भाष्य में भाष्यकार भगवान उसे कह रहे हैं कि अगुण है गुण रहित तो तो है तो अदृश्यत्वादी तो गुण बताए गए हैं उसके व्यास जी के द्वारा तो फिर सूत्रकार का विरोध होगा इस भाष्य के साथ यदि भाष्यकार अगुण बताएंगे तो इसलिए गुण शब्द का अर्थ कर दिया अगुण का अर्थ कर दिया उपसर्जन रही तत्वात, अकार अर्थ कर दिया रही तत्वात, गुण का अर्थ कर दिया उपसर्जन तो उपसर्जन जो होता है भेद घटित होता है भेद जैसे गुण, हाँ तो गुण के लिए मुख्य में रहने वाले जो गुण है उससे युक्त जो होता है उसे गौण कहता है पुत्र को कहा जाता है गौण आत्मा पिता का वो प्रत्यक्ष से पिता से भिन्न है तो भी पितृगत गुण को लेकर के वो गौण आत्मा कहलाता है गौण रूप है उसका ऐसे ही यहां स्वरूप के भेद से युक्त कोई भी विशेषण ब्रह्म का नहीं है ये भाष्यकर भगवान का अगुण कहते समय अभिप्राय है और अदृश्यत्वादि गुण कह यहां गुण शब्द का प्रयोग करते समय व्यास जी का अभिप्राय है कि यह अदृश्यवादी सब के सब स्वरूप भूत गुण हैं। व्यास जी अक्षर को अदृश्यत्वादी गुण वाला बता रहे हैं का अर्थ है अदृश्यत्वादी स्वरूपभूत गुण वाला बता रहे हैं और भाष्यकार भगवान अगुण बता रहे हैं अक्षर को भूत को का अर्थ है कि स्वरूप से भिन्न गुण से रहित ये बता रहे हैं इसलिए सूत्रकार तथा भाष्यकार का कोई विरोध नहीं होगा इसे स्पष्ट करने के लिए टीकाकार ने भाष्यस्थ अगुणवाद का अर्थ कर दिया उपसर्जन रहित और सर्वात्मकवाच का अर्थ करते हैं टीकाकार हेयस अतिरिक्त अभावाच्य सर्वात्मा है अक्षर इसलिए दूसरा कोई हेय पदार्थ नहीं है दूसरे किसी हे की अक्षर की सत्ता से अलग सत्ता पहले सिद्ध हो तब तो उसमें हेय तो सिद्ध होगा लेकिन ऐसा कोई दूसरा हे है नहीं ये सर्वात्मा होने से <coughs> तो अगुणवाद सर्वात्मकवाच आगे कहते हैं यद एवं लक्षण भूत तो यद एवं लक्षणम अक्षरम ऐसा लगाना ये जो अदृश्यवादी स्वरूभूत विशेषण बताए हैं जिस अक्षर के ऐसा जो अक्षर उसे भूतयोनिम धीरा पिपश्य उसी को आकाशादि समस्त जगत का कारण विवेकी लोग मानते हैं तो ये कहते हैं यद एवं लक्षण भूतयोनिम भूत योनि पद का विग्रह करके बताया कि भूतानाम कारणम योनि शब्द कारण अर्थक है तो भूतानाम कारणम परिपश्यंति का कर्म होगा भूत योनिम कैसा कारण है आकाश आदि का यह प्रकृत अक्षर इसे समझाने के लिए बीच में दृष्टांत है पृथ्वी इथावर स्थावर नाम तो स्थावर जंगम जो प्राणी शरीर और इन स्थावर जंगम शरीरों का उपादान कारण जैसे पृथ्वी है पार्थिव शरीर है सब स्थावर जंगम और इन स्थावर जंगम शरीरों का पृथ्वी जिस प्रकार कारण है ऐसा आकाश आदि का कारण विवेकी लोग मानते हैं अक्षर को इसे समझाने के लिए दृष्टांत आया बीच में पृथ्वी ईव स्थावर जंगमानीव का अर्थ है यथा पृथ्वी स्थावर जंगा कारण तथा प्रकृतम आका नाम आकाशादीना भूता धीरा पिछश्य ऐसा नए होगा में मे परिश्द का दिया परि उपसर्ग है ना सर्वता। परी, परी है सर्वतः और सर्वतः का भी अर्थ स्पष्ट करते हुए कर, कहते हैं आत्मभूतम सर्वस्य तो सब वो सर्वस्य शब्द से लेना आकाश आदि समस्त कार्य को तो समस्त आकाशादि कार्यों का सर्वस्य का अर्थ है समस्त जगत का आत्मभूतम यानि स्वरूप सारा जगत सर्व शब्दित जो परिपश्य में परिउपसर्ग से ग्राह्य है वह विवर्त कार्य हैं प्रकृत अक्षर का प्रकृत अक्षर है विवर्त उपादान प्रक, जगत का भूत शब्दित जगत का इसलिए सारा जो जगत है वह विवर्त कार्य जिस अक्षर का है उस अक्षर को माना जाएगा सब का आत्मभूत अध्यस्त का आत्मा यानी वास्तविक स्वरूप माना जाता है उसके अधिष्ठान को और अधिष्ठान को कहा जाता है विवर्त उपादान कारण तो प्रकृत अक्षर आकाश आदि समस्त जगत का विवर्त उपादान कारण है यानी सर्वात्म भूत है इसलिए कहा कि आत्मभूतम सर्वस्य ये उपसर्ग का ही अर्थ है परिका अर्थ कर दिया सर्वतः और सर्वतः का भी अर्थ कर दिया सर्वस्य आत्मभूतम अक्षरम पश्यन्ति पश्य पश्यंती तो पश्यन्ति का कर्ता है धीरा धीरा का अर्थ करते हैं धीमत विवेकिन तो विवे की लोग मानते हैं कि प्रकृत अक्षर सब का विवर्त उपादान कारण है कार्यमात्र का पश्यंती में दृष धातु हैं दृष धातु के स्थान पर ही पश्य आदेश होकर के पश्यंती बनता है लटलकार में प्रथम पुरुष का बहुवचन तो पहला जो विशेषण है इस मंत्र में अक्षर का अदृश्यम है उसमें दृश्यत्व यानी दृश्य धातु के अर्थभूत क्रिया का कर्मत्व ज्ञान कर्मत्व का निषेध किया है दृश्यत्व का और यह अक्षरम भूत यौनिम परिपश्यंति में पश्यंती के कर्म के रूप में यानी विषय के रूप में दृश्य के रूप में बताया जा रहा है प्रकृत अक्षर को तो एक ही वाक्य में दो ऐसे विशेषण हो गए प्रकृत अक्षर के एक दृश्यत्व का निषेध कर रहा है एक दृश्यत्व बता रहा है भूत यौनिम परिपश्यंति में अक्षर में पश्यंती के कर्मत्व को दिखा करके दृश्यत्व बताया गया और अदृश्यम इस विशेषण के द्वारा दृश्यत्व का अभाव भी बताया गया उसमें तो दृश्यत्व का अभाव तथा दृश्यत्व उभय परस्पर विरोधी धर्म एक ही अक्षर में कैसे रहेंगे इसलिए पूर्वा पर विरोध है पूर्व के साथ अपर का विरोध है इस प्रकार की शंका हो, हो जाती है इस शंका का समाधान करने के लिए टिप्पणी कार ने कहा नंबर में कि कोई पर, पूर्वा पर विरोध नहीं है पूर्व में अदृश्यम यह विशेषण फल व्याप्ति का निषेध करता है ये बताता है कि पराविद्या से अधिगम्यमान अक्षर फल व्याप्ति शून्य है फल कहा जाता है तत्वमशादी वाक्यों से उत्पन्न हुई वृत्ति में पड़ा हुआ जो चिदाभास फल है वृत्तिस्थ चेतन के प्रतिफलन को कहा जाता है फल और जो जड़ वस्तु होती है घटादी उनमें दृश्यमानता के लिए उस वृत्तिस्थ चिदा भाष से प्रकाशमानता आती है वो है भाषमानता फल व्याप्ति वृत्तिस्थ चिदाभास के द्वारा प्रकाशित होना ये फल व्याप्ति होती मानी जाती है तो अदृश्यम यह विशेषण बता रहा है कि प्रकृत पराविद्या से से मान जो अक्षर हैं वह स्वयं चेतन होने से तत्वमशादी वाक्यों से उत्पन्न हुई अहम् ब्रह्मास्मि वृत्तिस्थ चिदाभाष से भाष्य नहीं है इसलिए वह अदृश्य है उसमें फल व्याप्ति नहीं है वृत्ति और परिपश्यंति यह अंतिम विशेषण बता रहा है कि उसमें वृत्ति व्याप्ति है जो परा विद्या से अधिगम्यमान अक्षर है वो मैं हूं समस्त जगत का विवर्त उपादान कारण कहो का अधिष्ठान कहो उसका मय के रूप में बुद्धि में आवरण है आवानापादक आवरण है इस आवरण की निवृत्ति के लिए तदाकार वृत्ति की जरूरत है वृत्ति व्याप्ति की तो तत्त्वमशी वाक्य से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि यह वृत्ति ब्रह्म का आत्मरूप ब्रह्म को आत्मरूप से विषय कर रही है इसलिए वृत्ति की विषयता ब्रह्म में है और वृत्ति का विषय बन रहा है इसीलिए आभाना पादक आवरण भंग हो जाता है नहीं तो आवरण भंग नहीं होगा यदि वृत्ति व्याप्ति न हो तो इसलिए कहा जाता है कि पूर्वाचार्यों ने आवरण भंग के लिए चेतन आत्मा में भी वृत्ति व्याप्ति स्वीकार की है और स्वयं व चेतन होने के कारण फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं है जो जड़ पदार्थ होते हैं उसे वे स्वयं प्रकाश न होने से प्रकाशित होने के लिए चिदाभास की जरूरत होती है वृत्तिस्त चिदाभास से वो भाषित होते हैं ये तो स्वयं चेतन है भाषमान है इसलिए वृत्तिस्त चिदाभास की आवश्यकता नहीं है तो जो अदृश्यत्व विशेषण है वह तो ब्रह्म को बताता है वृत्ति फल व्याप्ति से रहित तो। उसमें फल व्याप्ति का निषेध करता है फलव्याप्ति यानी चिदाभास विषयता का निषेध करता है और परिपश्यंती यह क्रियापद बता रहा है कि उसमें वृत्ति की विषयता है वृत्ति व्याप्ति है का अर्थ है वृत्ति विषयता है वृत्ति का विषय बनने से ही तद विषय अज्ञान की निवृत्ति होती है ये सब छह नंबर में लिखा है कि अदृश्यम विरोध पश्यंती विरोधपरिजिहिर्षया परिस्करोति परिषकती इति अदृश्यम और पश्यती इन दोनों का पूर्वापर का विरोध आपातः जो भाष रहा है उसको हटाने की इच्छा से विरोध के परिहार की इच्छा से धीर पद की धीर पद का परिष्कार करते हैं भाषकर भगवान धीमंत ऐसा और इसका स्पष्टीकरण करते हैं टिप्पणी कर कि वाक्योत्थाया धिया व्याप्नुवंती इतिभाव धीमंत का अर्थ ये निकलेगा कि था जो धी याने तत्त्वमशी वाक्य से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि इत्या का वृत्ति उसे कहा गया वाक्योत्था धी तृतीया का एक वचन है धिया वाक्य से उत्पन्न षष्टि का एक वचन है धिया नहीं तृतीया है और ये वाक्योत्थाया इसमें था को रस्व करना चाहिए दीर्घ हो गया ना वाक्योत्थया नए पुस्तक में कि दीर्घ है उत्थया है कि था दीर्घ नहीं है ना वाक्योत्थया धिया हां तो इसमें दीर्घ है इसलिए हमको वो सी दिखा तो ये भी सी तृतीय होना चाहिए वाक्योत्थया धिया हाँ, तो तत्वमसी वाक्य से उत्पन्न हुई जो वृत्ति उस वृत्ति से व्यापनुवंती ये धीर पद का अर्थ निकलेगा विवेकी लोग क्या करते हैं तो तत्वमसी वाक्य से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति से व्याप्त करते हैं अक्षर को व्याप्त करना है उस वृत्ति का विषय बनाना तत्वसी वाक्य से उत्पन्नो भी अहम ब्रह्मास्मी वृत्ति का विषय बनाना ये हुआ वाक्योत्थया धिया व्याथ क्यों तो कहते वृत्ति इष्टत्वात् वृत्ति की व्याप्ति तो अभीष्ट है वृत्ति विषयता वृत्ति व्याप्ति किस लिए आवरण भंग के लिए और अदृश्यम ये विशेषण फल विषयत्व का निषेध करता है इसलिए कहते अदृश्यम इति फल विषयत्व निषेधात् निषेधात्रोध कोई विरोध नहीं है आगे है ईदृशम अक्षर यया विद्य अधिगम्यते सा परा विद्या समुदायर्थ समुदाय हुआ ये पूरा मंत्रात्मक वाक्य वाक्यदृश्यम से लेकर के धीरा यहाँ तक का जो छठवा छे, मंत्र रूप वाक्य है इस वाक्य का अर्थ ये निकलेगा कि ईदृशम अक्षरमें अदृश्यवादी स्वरूपभूत विशेषणों से परिलक्षित जो ब्रह्म है वह जिस विद्या से प्राप्त होता है उसे पराविद्या कहा जाता है इस प्रकार ये विद्या का पृथककरण इस विवक्षा से है कि परमात्मा के प्राप्ति का जो साक्षात साधन है परंपरायानी, वह परा विद्या तो उपनिषदे भी जो शब्द राशि रूप उपनिषेद हैं वे परमात्मा की प्राप्ति का साक्षात साधन नहीं है अपितु तत्वमशादी वाक्य से परमात्मा के अज्ञान की निवर्तक अहम ब्रह्मास्मि यह वृत्ति उत्पन्न होती है और वह वृत्ति है साक्षात साधन अज्ञान को निवृत्त करने वाली उसे साक्षात साधन कहा जाएगा वो पराविद्या है पर प्राप्ति तो है जो नित्य प्राप्त होता है उसकी प्राप्ति मानी जाती है उसके अज्ञान की निवृत्ति अज्ञान है आवरण तो आवरण भंग करने वाला जो साक्षात साधन है वो हो जाएगा पराविद्या। तो परमात्म विषय को आवरण को भंग करने का साक्षात साधन है वाक्योत्थ वृत्ति हाँ इसलिए उसे कहा जाएगा पराविद्या तो ईदृशम अक्षर यया विद्य अगम्यते सा परा विद्या समुदायर्थ ये समुदाय का अर्थ है आगे हैं अब सप्तम मंत्र ष मंत्र में प्रकृत अक्षर को कहा गया कि वह भूत यौनी है आकाशादि जगत का कारण है तो प्रकृत अक्षर में पराविद्या विद्या से अधिगम्यमान अक्षर में आकाशादि जगत कारणत्व की प्रतिज्ञा मात्र हुई यहाँ पर यदूत योनि परिपश्यंती धीरा से इस प्रतिज्ञा की उपपत्ति के लिए सप्तम मंत्र में बताए जा रहे हैं दृष्टांत ये भी इत्यादि से तीन दृष्टांत बताए जा रहे हैं अलग-अलग इन दृष्टांतों से प्रकृत अक्षर में जगत कारणत्व का उपादन होगा सप्तम मंत्र का अवतरण लिखते हैं भाष्यकार भगवान भूत अक्षरम उक्तम। अक्षरम इति उक्तम अरयोनि ष्ठ मंत्रे परा विद्या से अधिगम्यन अक्षरको भूतौनि बताया गया जगत कारण बताया गया ऊपर से जोड़ देना अक्षर तो अक्षर में जगत कारणत्व कैसे हैं इस प्रकार जगत कारणत्व के उपादन विषयक जिज्ञासा हुई कैसे जगत कारण बनेगा यह प्रकृत अक्षर इसे जानने की इच्छा हुई तो कहते हैं इति उच्चते इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए प्रसिद्ध दृष्टान्त ही उचित तो लोक में प्रसिद्ध जो दृष्टांत हैं उन दृष्टांतों के माध्यम से ब्रह्म में जगत कारणत्व को बताया जाता है ये सप्तम मंत्र का अवतरण हुआ तो सप्तम मंत्र का उच्चारण कर लें यथोर्णनासृजते गृहते यहादी यहा पुरो मनी तथाक्षरा संभवी विश्व तो इस मंत्र के तीन पाद में तीन दृष्टांत बताए गए हैं चतुर्थ पाद में दाष्टान्त है एक पहला दृष्टांत है ऊर्णना भी और तंतुओं का तो यथा या यानी लोक में जैसे प्रसिद्ध ऊर्णनाभी यानि मकड़ी सृजते यानी अपने शरीर से अलग कोई कारणांतर को ग्रहण करके जाला नहीं बनाती अपितु अपने शरीर से ही अभिन्न जो लार आदि है उसकी उसके माध्यम से वो बना लेती हैं जाला तो उणना अने यानी मकड़ी सृजते यानि जाला बना लेती है जाला का निष्पादन करती हैं और फिर गृणते निगल भी लेती हैं आत्मसाद भी करती हैं अपने से जाले के उत्पन्न होने से पहले मात्र उर्णनाभि भी ऊर्णना दिखती है सदैव सो में इदमग्रासित एक मेवा और जैसे ही उर्णनाभि ना प्रकट करती हैं जाले को तो फिर उर्णनाभि से अलग सा दिखता है जयसे फिर निगल लेती है तो फिर उर्णनाभी का जाले को निगलना है आत्मसात करना फिर उड़ना भी उड़ना भी है बीच में मात्र कार्य जो जाला है प्रतीत हो रहा है उस समय भी वह उर्णन आदावंते यन नास्ती तन मध्ये भी तत्था तो बीच में भी वह वैसा ही है स्वतंत्र सत्ता वाला नहीं है सत्ताहीन ही है वैसे तो ऊर्ण भी जैसे कारणांतर की सहायता लिए बिना ही स्वतंत्र रूप से जाले को बनाती भी हैं और जाले का ग्रहण भी करती हैं ऐसे जगत का कारण जो प्रकृत अक्षर हैं वह उस मकड़ी के तरह साधनांतर की अपेक्षा किए बिना साधनांतर निरपेक्ष स्वयं ही आकाश आदि जगत का निर्माण करता है मकड़ी जैसे जाले का निर्माण करती है और प्रलय काल में निगल भी लेती हैं मकड़ी जैसे जाले को ऐसे सारे संसार को अपने में ही समा लेता है आत्मसात कर लेता है प्रकृताक्षर इसके लिए दृष्टांत है और पृथ्विया औषधय संभवंती तो ये जो पृथ्वी है यथा तो जैसे लोक में पृथ्वी से उत्पन्न हो जाती है औषधियां गृहयवादि और औषधि यह उपलक्षण है स्थावर पेड़ों का भी वनस्पति का भी तो औषधि यानि औषधि तथा वनस्पति प्रकट होने से पहले पृथ्वी से अलग दिखते नहीं है प्रगट होते हैं तो अलग प्रतीत होते हैं लेकिन उस समय भी वे अलग नहीं होते और फिर पृथ्वी में ही विलीन होते हैं और तीसरा दृष्टांत है कि यथा सत पुरुषात केश लोमानी जायते संभवंती क्रियापद को यहां पर ले लीजिए तो जैसे सत पुरुष से जीवित पुरुष से चेतन से अचेतन केश लोम नाखून आदि की उत्पत्ति होती है ये दृष्टांत है सम तथा विषम कार्य है वह उपादान से प्रकट हो रहा है विषम उपादान से चेतन पुरुष से भी अचेतन की उत्पत्ति हो रही है ऐसे ही तथा यानी ये जो दृष्टांत हैं जितने इन दृष्टांतों के अनुसार दाष्टान्त में जितने भी यह ब्रह्म से सलक्षण चेतनत्वेन रूपेण आत्माएँ हैं जीवात्मा और जड़त्वेन रूपेण विलक्षण पृथ्वी आदि है वे सब के सब इस संसार में एक ही अक्षर से प्रकट होते हैं तथा अक्षरात संभवतीह विश्वम यह यानी संसार मंडल में विश्वम यानी ये सारा कार्य वर्ग अक्षरात् संभवती अक्षर से उत्पन्न हो जाता है प्रकट हो जाता है तो इस प्रकार ये जो सप्तम मंत्र हैं इसका विचार संपन्न होता है भाष्य की चर्चा हम लोग कल करते हैं